पातंजल योग प्रदीप साधन सूत्र छब्बीस व्यास भाष्य पर विज्ञान भिक्षु के वार्तिक का भाषानुवाद सूत्र छब्बीस इससे परे हानोपाय व्यूह के चतुर्थ पाद का भी वाक्य कहाँ तक है इस विषय में चतुर्थ व्यूह के प्रतिपादक सूत्र को उतारते हैं अथेथि बुद्ध के सहयोग के नवृत्ति ही साक्षात दुख के हान में कारण है विवेक ख्याति तो बुद्धि के संयोग के हेतु अविद्या के निवर्तक होने से परंपरा संबंध से दुख के हान का हेतु है इस बात को भाष्यकार ने प्राप्ति शब्द से सूचित किया है विवेक ख्याति ख्या अविप्लवा हानोपाय विवेक ख्याति की साक्षात का रूप निष्ठा को सूचित करने के लिए उसका अविप्लवा विशेषण दिया है आरंभ में अभ्यासी को क्षणिक विवेक ख्याति होती है उसी को पर्याप्त समझकर योगी प्रयत्न को ढीला न कर दे इसलिए अविप्लवा कभी भी न टलने वाली विवेक ख्याति मोक्ष का उपाय है यह सूचित किया है उसमें अविप्लव शब्द से यह अर्थ कैसे निकलता है इस आकांक्षा के लिए कहते हैं मिथ्या ज्ञान के संस्कारों के कारण से विवेख्याति प्लवित हो जाती है मिथ्या ज्ञान के संस्कारों से बीच में वह अभिभूत हो जाती है यदेति जब साक्षात्कार की दशा में सूक्ष्म मिथ्या ज्ञान अनागत अवस्था में हो दग्ध बीज के समान हो उसका विवरण है बद्य प्रसव यह मिथ्या ज्ञान का प्रसव सामर्थ्य बंध्या हो जाता है उत्पादन कार्य के योग्य नहीं रहता तब जिसकी क्लेश धूली धूल गई है उस बुद्धि बुद्धिसत्व के परवैसारध्य वैलक्षण्य होने पर इसी का विवरण है परश्याम वशीकार संज्ञायाम परवशीकार संज्ञक वैराग्य में बरतने वाले बुद्धि बुद्धिसत्व के परमाणु परम महत्वा वशीकार इस सूत्रोक्त जो इच्छा का अप्रतिघात रूप है उसमें वर्तमान बुद्धि सत्व का विवेख्याति प्रवाह निर्मल मिथ्याज्ञान से अकलुषित होता है अतः वह विवेक्याति अविप्लवा कहलाती है वह साक्षार रूपिणी विवेक्याति हान का उपाय है किसके द्वारा हान का उपाय है इस आकांक्षा के विषय में कहते हैं वह विवेक ख्याति से सूक्ष्म रूप मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज हो जाता है फिर वह नहीं जमता इस प्रकार से यह विवेक ख्याति रूप चित्त की निवृत्ति आदि रूप मोक्ष का मार्ग है इसी का विवरण है हानोपाय